श्री श्री राम मास्टर श्रीरामकृष्णकथा मटर्मोदय संक्षिप्त जीवनचरिताकोन विंशतिशत ख्रीष्टाब्दे दुर्गापूजा अनतर स्री श्रीमातव काशीधाम अगछत तथा तीय् दिना यापयि प्रायक वर्ष कालम तीर्थभ्रमणाद अस्वे सक तह दूरे कनखलेवाश्रमत कियूरे कुीरे स्थि तपस्या तदा स्वामीनंद कनखलवाश्रम आसत तेन सह भ्रमण तथा आलोचना मटर्मोदय अति आनंद स्म इतपरम स वृंदावन गिंदोलयात्रर्शनमक कृष्ण सुदामा अभनी कृष्णसुदाभ सर्व आहला अभवक्षम सकल साधन व्यतिर अभी अनाडंबरगिनो मटर्महा तपोनिष्ठा विभिन्न प्रच्छा प्रवाहिता अभूत ऋषीण भाव आत्म आरोपयुँ सवचि हवष्यान्न भोजनम पर्णकुटीर्वासम कौती स्म क्वचिवा वृक्षमूलेका अतिषत किंच विशाल आकाशम गगनचुंबीपर्वत अपारमुद्रमुज्वलता दिग्त प्रसारित प्रातर सुंदर निविड़ी सुकोमल सुगंधम पुष्प इत्या तस् चिते ईश्वरीयचिताजीवय तम मुहुर्मुहु ऋषीण तपोभूमिय अवकाश प्राप्ते तहत साधना विलास उद्दीपन विंशतिशतम ख्रीटवर्षे हिमी जाम स्थले इष्टादीमयगृहस अवमा पर्णकुटी न्यवस तथा पंचवति पंचवतोन विंशतिशत ख्रीटवर्ष से अवसान भागे पुर्याम, चतुर मासान निर्जने अवस्थानम कृत्वा साधनम साधना तस्य मन आसीद उच्चस्थन बद्धम प्रभात सूर्यदर्शन ते दिव्य भावग्रहणे सदा उन्मुखस्य, मास्टर सेहोदय मुखेन गायत्री मंत्रोच्चार्य स्म फलत सर्वदाची चिंताधारिया आल्लुत मटर्मोदय देहमसो प्राचीन से एक सुस्पष्ट संस्कार सामपति यदा निविष्ट मनसा कस्यापि श्लोकस्य व्याख्यानम अकोत् तदा प्रतियते स्म यथा कचिच श्वेत शमश्रुला प्रशातललाट सौम्यवपुष्क सप्ततिपरो वैदिककृषि मर्सा अवतीर्ण वृदारण्यकोपनिषद गाग्या प्रश्न से करोतिस्म एकदा एक उछ्वासी प्रशंसा करोकोन विंशतिशतमें ख्रीष्ठवर्षे ततंसस्य व्याख्यान काले स आवेगेन एतावान आवेगन एतावा अभीभूता संजा यसमर्थय्या्रहण करनेकल भिजनाद अनतरमें स्वाभाविवस्था प्रत्यागत गृह ठत अस साधुचिता अशेष सद्गुराशि अनायासने दृष्टियाकर्षण कौती स्म प्रातःस्ना मध्यान्हध्यादेन ध्यान में उपति स्म सर्वदा चिंतन मनसी जागरूक पोषय स्म यहाँ सर्वस्तुपरी मृत्यो कराल छाया विद्यम च मृत्युचिता वर्त है चेत असम्य पद पातो न पश्चिद विषय आसक्ति न वर्तते, संसारस्य प्रयोजने परुस परुशवाक्यम व्याहर्म न शक्नो स्म अन्दे अवदत याद्रिक स्वभाव ईश्वरे दत्ता स तदव क मनुष्य सेनः कोषा सर्वयसु स आसी स्वावलबी समीपते भृत्ते सती अभी तस् सेवाग्रहणा परां मुखा अभूत किंच अष्टतिर्षवय कालेयुशूलन हदारुण पीड़िते अ पीड़ोपम स्वस्त वस्त्रपुटक उष्ण कराप ददास्म किवत्गुणाधारा सन् अभी प्रशंसा श्रवणस्व अवदत् पारस्परिकसंस निरभिमानो मास्टर महोदय अहम मम उच्चारण कर्म न शक्नो स्म अतः बहुवचन प्रयोग कौती स्म अथवा गौड़ भाव वागव्यवहारमको तर गेहलिता नाम आसी देवाल सवचि क्वचि भानीपुर गराश्रमे ठति स्म एक तवदी काल यदान सी कार्य उपलक्ष उत्तर उपलक्ष्य उत्तरकलिकता स्विद्यालय यदि गमनीयो तदा उत्तरा उत्वा अगछत अहम न भोक्ष्ये एक भक्त गृह गच्छा भक्तो न कोपी अपर स स्वयं पंचाधन विंशतिशत ख्रीटवर्ष पर्यत नाद्याल अध्यापनादे अन स झाकुकस्थम मर्टन इन्स्टिट्यूट क्रय विद्यालय अनंतरम पंचाश्त संख्यक आम हास्ट स्ट्रीट इतने नीता एकटिकाया चुथतल प्रकोष्ठे सीष्य स्म तथा तुलसीपुष्पक्ष गृह छेदे उपवेश प्रातः साय धर्मलाप कौती स्म सकोष्ठ आसी तस् वास्थन आश्रमो वा दिवस सृकदे गुरुप्रसद चतरधरिणाख्य लगुस स्वगृहम गैशिक व्यवस्था कौती स्म क्रमेण एवं मतृसंसारक अरो अभूत तस्में भगवत्सपूर्णतौ मुक्ति प्रदान अकरोमृत प्रकाशा परम देश विदेश अगणितता पास समेत तत्समीप आया तथा मटर्मोद अभी तेज्य स्वीएम भाण्ड निशेसकृष्ण से प्रसंगं श्राव्य स्म अतिमजीवे मटर्मोद साक्षात्तवत ते जानती यद्वासस्थन तद तदा प्राचीन ऋषि तपोभूमया पिणत अभूत संसार से प्रबल तरंगोजित स्रोता अध प्रवि तथा राज्य कोहलम अतित्य हिमाल्स निरवता विराजते स्म यदा या एव गच्छति नाम मटर्मोद पश्य कवल ज्ञान भक्तिषय कालापने एव मग्न इति भक्तेन तथा साधुना सह तस्म आनंदम अविराम भगवदन लापन यापनम तथा भक्त सह अलनाग्रह न पश्यति चे कोपी उपलब्धिम कर्तुम न मधुरा लापनार्थम लुब्धा बहवो जना तद्यात्मती अवगाहनार्थम ग्छति स्म तथा उपगम्य अश्य सैद्वा किंचित सदग्रंथ पठ प्रचल तथाटर्ददयो मध्य मध्ये स्वीयमत प्रकाशपूर्वक जटिल सरलं अथवा सरसं विधत्ते अथवा श्रीरामकृष्णस जीवन विषय वाणी विषय चनर्घलामृतधारा प्रवाहय तथा बायबेलपुराणोपनिषदादी वाक्या समधृत्य अथवाई चैतन्यश्रीकृष्ण प्रभृती जीवनानुरीपुर वर्णि सर्वान्धवत्पा स्थापय के अवांतर विषयोल्लेखे सकौशल आलोचनधारा भगवदी कौती स्म दक्षिणेस्वरे महोदय एक संसारगचिंता मग्न दृष्टि श्री प्रभु अवदत यम विस्मृत आसी तुम तम आत्म ज्ञात श्यसी भगवद्वाणी ये प्रचारय किंचितिद्द्वा संसारे स्थापय अन था तत्क माता तां संसारे स्थावती श्रीश्रीजगदंबाया महिमा प्रचारकतेभु श्री यादेश प्राता मनते स्म मटर्मोदय आसी तुम अततम श्रीरामकृष्णस त्यागसंता मटर्मोदय प्रीते किंचिति पर पिचय पूर्व प्रदत्ता यगृह स्थाप्त स प्रातः सायं चूजय स्वामी ब्र्मानंद अतिम रोग सच्छय्याशे दीर्घकाल उपेष्ट तिठति स्म तथा तस् देहत्यागा अभी स्वयोपरी निपथ्य अश्रुव विसर्जन करतवा नवत्ष्टादतृष्टवर्षे कालीष्स्वामीरजानंद प्रभृत जुवका यद्यपि रिपन्म महाविद्याल तमीपे पढ़ती स्म तथा तस्म भाव सह पचित नसन ते राम महोदय से आकर्षण काकुड़गछीस्थले यातायात कुरानी स्म युँस एव त्याग भाव आसी किंतु राम महोदय तदन मतम आशित भिन्नम स वदती स्म बिले अश्थ तू श्री प्रभु नई गणयतीम तर्क कौती स्म श्री एव यदि भगवान्नी विश्वास जाता है तदावनमें तो शास्त्र शास्त्रण किं प्रयोजन श्री प्रभु भारतसमर्पणेन एवं सिद्धम सैन अपरवीध साधन भजन नास्थित प्रयोजन संसार मध्ये स्थितभु आहूयते कृपाम स कृपा अत एव काकुड़गाछी स्थले ते वराहनगर मठ से अथवा मठवासीधूना कामी वार्ता ना नाप्तव इतना उत्तुकनयन शीघ्रविश्चकार यंभीर प्रकृति तथा वेशभूषण पारिपाच्यरि तस्टर्मोद अवसरकाले अवसर काले वृथा कालक्षेप्वा गृहस्थम आरू्य आत्मनों दीनलिपिथ कथा निविष्ट मनसा पठती तस्वीरचिधारण अतएव निबिड भाव मिल्वर तर प्रकृत परिचय गृहवत आमंत्रिता सी गृह अभी अगछन महोदय कटम विद्य तपेशवा तथा स्वयं पार्शत उपवान्न अध्यापक तथा छात्रण मध्ये साधारण तो याद स संभ्रमो व्यवहार परचिद नासी एवं युवजनादयजय मटर्मोदय अवदत्भु आसि काम कांचन त्याग तम अवगं तर प्रकृता वाणी प्राप्त तरह ये शिष्या कामनी कांचन त्यागि तगक कर्तव्य गृहस्था कथमी श्री प्रभो भाव यथार शक्वेश एते बराह नगरे यातम तथा एवजना बराहनगरे यातात आरब्धव था यहाँ संनग्रहण करमकृष्ण स मुखोज्वलमुव महोदय गृही सन्हींग से महिमुखें यद अनुप्रेरणया अनेक संसवृत स्वीचक्रु कश कंचन स सा अवद साधुसंगते शास्त्र से अर्थ अवगंत शक्य है अपरम एक अवद साधुसंग अथवा निषंग विषय संग क्रीय चेद अवदत यदा साधुसंगो न प्राप्य है चित्र गृह संस्था ध्यान करनीय एक सकलोपदेश्वा सूनरपी अवदत रामकृष्णस्य श्रीरामकृष्ण से उपदेश सारम आसी त्याग अभी चृहस्थान स यदुपदेशं यदुपदेश ददी तन्मध्ये अगबीज निहत वर्त तथा विशेषाकूल क्षेत्र एक तदकुरता सत्पत्र सत्पत्रपुष्पफलुशोभित अभूत अपर स्थे भावि जन्म ती पर अवश्यम भावनी कचन कंचन भक्त स एकदा अवदत् पश्य भो सूर्याचंद्रमसौ आलोकोत्तापाथ प्रत्य प्रेरती दम दृष्टि विस्मता लोकचैतन्य साधूं प्रेरियेष्ठ मनवाधुजनाव अधिकतया अवगछा ते रिजु ते ऋजुम मगेण उत्थितागोललाभ कर्म समर्थ भक्त प्रतिवाद ज्ञापन एनयासीन आग्छन एंसर्वोनतादर्शम आश्रि वर्तन महोदय ईसन्माथी भाव अनाश्रि् उत्तर पादा एकता दृष्टि उदीपन जायते किया महात्याग पर वर्तंते देवो गर्दभ पृष्ठ काषा वस्त्र दृष्टि साष्टांगतवा संसारिण कलंगगरे मग्ना सतन कलंकाजन कुरु यदि अन्याय अथा परमाजन करवती सत्संगावां भावः भाव तावता एव लाभः, सन्यासीनी आगते स दीर्घका तत्शे उपवेश सदा लाभ कौती स्म तदा वद साधु सगता भगवान् संयासीवेशन सगता एक मनाहारो रोधभ्य कमें शक्नोमी तदा अदीक आश्चर्यकमें भवती साधु जान स अप्रास्य प्रत्यावर्तनावकाश न दत्ते स्म किंचित एव प्रास तथा वदती स्म अहम भगवते भोग निवेदन कौमी अहम पूजयामी तथा चशा वस्तुत तत्संग तथा तन्मुख सनयासीन उच्चादर्शन उछ्वासी प्रशंसा शुवा संन अभी स्वादर्शव विषय सवधान कुर तथा जीवने तदा स्वीवने तशन रूपद अतिरम यम